अभी 10 मिनट और हैं तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जैसा आपका मैं ठीक है ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो बच्चे अभी फिलहाल हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा अभी एक एजुकेशन ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर परेशानी रहती रहती है एक बात तो राजगढ़ से सवाल आया हुआ है हमारे पास में बंटी यादव जी पूछते हैं कि पढ़ाई करनी है पर घर की कंडीशन की वजह से ज्यादा टाइम नहीं बिता सकता इसमें तो आगे क्या करना चाहिए राजगढ़ से बंटी कंडीशन है बंटी भाई आप बज गए है ना पढ़ाई करनी है या डिग्री लेनी है दो अलग अलग चीजें तो डिग्री तो मिल जाती है किसी भी से, पढ़ाई करके बिना पढ़ाई करके लेकिन पढ़ाई क्या चीज क्या चीज पढ़ने की चीज है बंटी भाई जो आप कहीं भी रहकर पढ़ सकते जिंदगी को पढ़ना है भाई क्योंकि हम इस पूरी ज़िंदगी में शरीर यात्रा में जिंदगी को पकड़ जाएं जी ले हुए ये कुल सफलता इस बात से डिग्री पाने से नहीं है तो जिंदगी को पढ़ना है तो जिंदगी तो हर जगह उपलब्ध है उसमें क्या मतलब निकलता है मानव का अध्ययन होना है परिवार में मानव का, का क्या रोलता है उसका अध्ययन होना है समाज में मानव का क्या रोल होता है उसका अध्ययन होना है और प्रकृति का अध्ययन होना है तो बड्डे में जहाँ रहते हो आप वहाँ प्रकृति है या नहीं तो उत्तर आता है जहाँ आप रहते हो वहाँ मानव है या नहीं उत्तर आता है जहाँ आप रहते हो परिवार है या नहीं उत्तर आता है जहाँ पर भी आप जिस भी सिचुएशन में रहते हो वो समाज वहाँ है या नहीं है तो हम ये सब अध्ययन करें ये सब पढ़ना है और ये सब किताबें खुली हुई है प्रकृति छुपी हुई नहीं है प्रकृति पूरी खुली हुई है हमारी आँख खोलने की जरूरत है ताकि वो किताब हम पढ़ पाए तो जिंदगी किताब पढ़ना प्रकृति किताब पढ़ना प्रकृति को पढ़ना कुल मिला के इतना काम है तो मुझे लगता है इसके लिए एक दृष्टिकोण आ जाए है ना एक चश्मा आ जाए एक आंख खुल जाए हमारी कि किस प्रकार से ये सबको पढ़ा जाता है और पढ़ने का मतलब क्या है पढ़ने का प्रयोजन क्या है ये सबको हम लोग बैठ के समझ सकते हैं है ना तो जिंदगी को जीना है जिंदगी को समझना है जिंदगी क्या चीज़ है भाई मानव समाधान समृद्धिपूर्वक जीना चाहता है समाधान का मतलब है कि जिंदगी से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको चाहिए चाहिए आप कि नहीं आपसे पूछता और ये दो एंड मैंने बताया इसके बीच में तमाम प्रश्न आते हैं तो उन सारे प्रश्नों को के उत्तर आपको चाहिए कैसा उत्तर चाहिए व्यवहारिक कैसा उत्तर चाहिए तार्किक ऐसा नहीं कि खाली वो बोलने के लिए बोल दिया तो ऐसे व्यवहारिक तार्किक तात्विक उत्तर आपको से संपन्न होना ही है उसके लिए पढ़ना जरूरी है और वो कहीं पर भी कुछ भी करते हुए खेती करते हुए चक्की चलाते हुए गाड़ी चलाते हुए आप ये पढ़ने का कार्यक्रम शुरू कर सकते हो आप अपनी एक यात्रा शुरू कर सकते हो ये यात्रा आपकी जब शुरू होगी तो आपको काफ़ी समाधान होगा खुशहाली बनेगी उसके लिए आप तमाम तरह के वीडियोज़ ऑडियोज यहाँ पर उपलब्ध हैं उनको आप फ्री उपलब्ध ले सकते हैं है ना और उनको सुनना शुरू कर सकते हैं आपकी पढ़ाई शुरू हो सकती है क्योंकि नौकर हमको बनना नहीं है तो पढ़ाई तो फिर वास्तविकताओं की करनी सच्चाई की करनी बढ़िया